भारतीय दर्शन द्वितीय परिच्छेद वेद में दार्शनिक विचार भारतवर्ष में दर्शन अर्थात दार्शनिक विचारधारा की उत्पत्ति किस समय हुई इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वस्तुतः दुख निवृत्ति के उपाय ही तो दर्शन में बतलाए गए हैं शिष्ट के आदि से ही दुख है और उसकी निवृत्ति के उपायों को भी उसी समय से लोग ढूंढने लगे होंगे अतएव दृष्टि के साथ साथ दार्शनिक विचारधारा की भी उत्पत्ति माननी पड़ती है यह आज भी हमें स्पष्ट देख पड़ता है कि माता के गर्भ में प्रवेश करते ही जीव सुख और दुख का अनुभव करने लगता है और यह भी सत्य है कि सुख और दुख का अनुभव करना ही तो सृष्टि है इसीलिए भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख के अनुभव के समय से अर्थात सृष्टि के साथ साथ हुई होगी यह अनुमान होता है दुख के अनुभव के साथ ही साथ उसकी निवृत्ति के उपायों की खोज भी होती ही रही है यही हमारे दर्शनों का विषय है जिस प्रकार दुख में और उसकी निवृत्ति के साधनों में क्रमिक तारतम्य होता है उसी प्रकार दर्शनों में भी तारतम्य है इसके लिए हमें लिखित प्रमाण भी मिलते हैं भारतवर्ष में सबसे प्राचीन तथा विश्व विश्वसनीय लिखित प्रमाण वेद है वेद का अर्थ है ज्ञान जिसे ऋषियों ने तपस्या के द्वारा अभय ज्योति के रूप में साक्षात्कार किया था और शब्दों के द्वारा जिसे मंत्र रूप में प्रकाशित किया था ऋषियों के साक्षात प्रत्यक्ष गोचर होने के कारण इन मंत्रों में कहीं भी असत्य या अविश्वास का कोई स्थान नहीं है यह मंत्र परमात्मा के स्वरूप है और नित्य अभय ज्योति के रूप में अभिव्यक्त होने के कारण अपवृषे कहे जाते हैं अतः इनके सत्य होने में तनिक भी संदेह नहीं हो सकता वेद श्रुति कहलाता है और अलिखित रूप में ही अनादिकाल से गुरु-शिष्य परंपरा के द्वारा सुरक्षित रहा है शब्दों के द्वारा इसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना असंभव है तथापि शब्द ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा अपने आंतरिक अनुभवों का वर्णन किसी प्रकार किया जा सकता है शब्द की चार अवस्थाएं हैं इसके सूक्षतम स्वरूप का नाम परा है इसका प्रत्यक्ष साधारण मनुष्यों की बात तो दूर रही बड़े बडे ऋषियों को भी नहीं होता उसे स्थूल स्वरूप पश्चंती है इस स्वरूप में शब्द की प्रथम अभिव्यक्ति होती है यह भी ज्ञान स्वरूप नित्य, अविनाशी आदि गुणों से युक्त है ऋषियों को इस स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है यह चिन्मय स्वरूप है शब्द के अव्यक्त रूप को परावाक और व्यक्त रूप को पश्चिमती वाक या वेद कहते हैं ऐसे वेद के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तो साधारण लोगों में नहीं मिलता तथापि वेद के वैखरी रूप का ज्ञान तो विद्वानों को है यथापि यद्यपि वेद में दुख को दूर करने के निमित्त भिन्न भिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रधान रूप से मनुष्य के द्वारा की गई स्तुतियां ही मिलती हैं फिर भी दार्शनिक विचारों का अभाव नहीं है इस बात को ध्यान में सदा रखना चाहिए कि यथार्थ में ज्ञान स्वरूप और हुए भी वेद को कोई वेदांत सूत्र की तरह दार्शनिक ग्रंथ तो है नहीं जहाँ केवल आध्यात्मिक चिंतन का ही समावेश हो ज्ञान भंडार में लौकिक तथा अलौकिक सभी विषयों का संगठन करता है और साक्षात या पर्परा से ये सभी विषय परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होती है ऊपर कहा गया है कि बिना कर्म के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के कर्म या भक्ति नहीं धार्मिक आचरण कायिक वाचिक और मानसिक पवित्रता जिनके द्वारा बाह्य शुद्धि होती है और स्थूल तथा सूक्ष्म वासनाएँ की उत्पत्ति हो जाती है सभी कर्म के अंतर्गत है सब इन सबों के द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है और इनसे जब अंतकरण सर्वथा निर्बल हो जाता है तभी उसमें ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है तत्पश्चात परम पद की प्राप्ति होती है इस कारण कर्म अर्थात उपासना भारतीय दर्शन का प्रारंभिक आवश्यक अंग है सभी दर्शनों ने इसे स्वीकार किया है और इसमें कोई भी मतभेद नहीं है